नारायण नारायण आज का विषय है जहाँ संत होते हैं वहाँ आनंद और संतोष होता ही है कुछ संत ऊपर से अज्ञानी दिखाई देते हैं किंतु भीतर से ज्ञानी होते हैं सचमुच संतों का बाहक से परिचय नहीं हो पाता संतों के होकर रहने या उनके बताए हुए साधन में रहने से ही उन्हें सही पहचान पाएंगे मन के विषय हटाने पर ही उनके बारे में ज्ञान होगा जब तक हमारे दोष नष्ट नहीं होते या जब तक लोगों के दोष देखने की आदत बंद नहीं होती तब तक संतों का पूरा परिचय हमें नहीं होगा संतों के दोष दिखाई देना यानी अपने ही दोष प्रत्यक्ष दिखाने जैसा है संत हरे चंपक के फूल के समान होते हैं मधुर सुगंध तो आती ही है किंतु हरे पत्तों के झुंड में उसे ढूंढ निकालना भी संभव नहीं हो पाता उसी प्रकार जहाँ संत हैं वहाँ आनंद और समाधान होता है किंतु संत सामान्य आदमी की तरह बरतता है और दिखाई देता है इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते वेदांत हम लोगों को केवल कहते हैं किंतु संत स्वयं उसे आचरण में लाते हैं उन पर कोई संकट आ भी गया तो वे डगमगाते नहीं संत निसंशय होते हैं तो हम संशय के जाल में होते हैं अतः उन्हें संतोष मिलता है तो हमें असंतोष संशय मिटाने के लिए हमारी वृत्ति बदलनी चाहिए संतों को जो प्रिय हो वही हमें भी प्रिय होना संतों से समागम होना है मैं करता हूँ कथन बंधन का कारण होता है वह बंधन मिटाने का अर्थ है गुरु में एक रूप होना जो कभी गलती करता है और कभी सही करता है उसे साधक समझें और जो हमेशा सही होता है उसे सिद्ध समझें केवल इंद्रिय दमन को सर्वस्व न समझें वह जिसके लिए है उसके साथ अनुसंधान चाहिए जिसे कुछ न कुछ करने की आदत है वह कुछ समय तक कुछ भी ना करे और बाद में भगवान का अनुसंधान सीखे हम एक बार परीक्षा अनुतीर्ण होने पर फिर से परीक्षा में सम्मिलित होते हैं लेकिन भगवान के प्रति एक बार अनुसंधान रखने में असफल हुए तो हम उसे छोड़ देते हैं यह उचित नहीं भगवान का बोलना पिता के वचन के जैसा होता है उसके साथ समझौता नहीं होता किंतु संत माता की तरह होते हैं और माता के पास हमेशा समझौता होता है जो भगवान के बारे में ही हमेशा कहता है वही सच्चा संत है संत जो ज्ञान देते हैं उपदेश करते हैं उसका थोड़ा तो आचरण करें भगवान का अधिष्ठान रखकर ही हर एक कर्म करें जहाँ भगवान का स्मरण है वहाँ माया नहीं होती जहाँ माया और अभिमान है वहाँ भगवान नहीं दान का भी महत्व है पैसा गले से बांधने पर वह डुबाएगा उसका यथोचित दान किया तो उद्धार करेगा भगवान सच्चा धनी दाता है वह धनी आदमियों का धनी आदमी है तो हम उसके होने पर वह हमें दीन कैसे रखेगा नारायण नारायण